एक पूरा हो गया था जो कोई बोलते नहीं गया। हो गया। पूर्वश्लोकन संगतिम दर्शयन उत्तर श्लोक उत्थय पूर्व श्लोक के साथ संबंध दिखाते है आगे श्लोक आरंभ करते भवन भगवान मीकार तक तो सर्वपरिग्रह से अन्नादे सर्जस्थित तो हेतु परिग्रह से अभात याचना आदि न सर्वस्थिति हेतु तो कर्तव्यता प्राप्त आयाम ट्रक्टर <coughs> सर्वपरिग्रह ये न सब ट्रैक्टर सर्व परिग्रह सब क्या कर दिया कुछ पास में नहीं यथे है यत्न करने वाले परियत्न करने वाले अन्ना आदि है सर्वस्थिति है तो सर्वस्थिति का तो अन्ना अन्ना पाना वस्त्र आदि आवश्यक है परिग्रह स्वभाव तो परिग्रह उसके पास नहीं रहा याचना आदि ना सर्वस्थित कर्तव्यता हम प्राप्त तो फिर मांगेगा आदि से कुछ ज्योतिष आदि से बताई करके सिद्धि चमत्कार दिखाई करके कर कुछ कुछ करके इसको भस्म देगा रोग होता है भस्म देगा तो ठीक हो जाएगा सर्वस्थित कर्तव्यता प्राप्त होने पर उसके लिए नियम अयाचितम असंकुलित उपन्नम यदि इत्यादि न वचन अनुज्ञातम स्मृति में आया अयाचितम याचना के बिना जो प्राप्त हो गया असंकृतम संकल्प के बिना उपपन्न पास में आ गया यद्य ऐसा बिना विभिन्न प्रकार भिक्षा का अभी आयेगा टीका में अनुज्ञातम यथे सर्वस्थिति है तो अन्नाधे प्राप्ति द्वारम आविष्करो न सर्वस्थिति के है तो अन्नाधे उसकी प्राप्ति के द्वारा किस प्रकार प्राप्त करेगा उसको प्रकट करते भगवान कहते है, है में। अन्ना आदि से आदि शब्द से क्या रहना पहादु का अच्छा धन आदि क्रिया थे के लिए अच्छा धन वस्त्र याचर इत आदि पद से सेवा कोई सेवा भी करते हैं नौकरी कर लेते हैं संस्कृत पढ़ लेते हैं परीक्षा देकर विद्यालय में नौकरी कर लेते हैं वही सेवा है? अब किस प्रकार सेवा सेवा तो वो परमात्म प्राप्ति की सेवा लगी अब भोजन के लिए अच्छा भोजन मिलेगा उसके लिए सेवा सेवा गुरु सेवा लगी है भोजन के लिए कहीं जाकर जाकर सेवा करना सेवा करके वो नहीं सेवा कृषि आदि कोई कृषि आदि खेती आदि भी कर लेते ये सब ये सब प्राप्त होता है किन्तु शास्त्र में कहा गया सन्यासी के लिए ये भोजन के लिए सेवा कृषि आचरण आदि नहीं तो भिक्षा टनार्थम करके ही रहना इसमें अलग अलग दिया है अयाचितम असंकृतम उपपन्नम भिक्षाटनाथम उद्योगात प्राकाले। काले जाने के पहले के नाप योग्य न ना निवेदित किसने भोजन दे दिया अभी योग्य है किसे भिख्या ग्रहण करना किसे नहीं ग्रहण करना, करना ये भी शास्त्रीय विचार है भैिषम अयाचितम उसको अयाचित कहतेचना प्राप्त हो गया दूसरा है अभिश्वस्तम पतितम चौ तो। पतित तो होता है जो अपने धर्म से चित्त हो गया तो पतित है कुछ पाप कर्म क्या था आगे फिर वृत में आ गया अभिश्वस्त होता मिथ्या जोषित मिथ्या जोषित है कुछ विशेष पाप क्या ना उसमें अभिशा सब लोग कहते इसने इसे पाप जो किया बस किया निश्चय नहीं फिर भी मिथ्या दूषित तो होने पर ही उसके अन्न भोजन करने के लिए निषेध है क्या हुआ पाप कर्म हो पापी पति तक के भोजन नहीं करते संकल्प मंत्र के बिना अंतरिण संकल्प के बिना पंचभ्य सप्त पांच साधे जो आ गयाित करता है असंकुलित कर होता है संकल्प तो के बिना इसे प्राप्त होता है तो असंकुल असंकृप्त हो गया असंकृप्तम मका चाहिए सिद्धम अन्नम भक्तजन ही सीपानितम उपन्नम पकावा अन्न भक्तजन अपने पास ले आए तो उपानित हो गया उपपन्न हो गया उपपन्नम यदयादृषया का अर्थ बीच में बिराव नहीं का अर्थ स्वकीय प्रयत्न व्यतिरिक्त नीति आवत अपने प्रयत्न के बिना प्राप्त हो गया तो यदृष हो गया आदि शब्द से माधुकर्म असंकृतम प्राक प्रणीत मयाचितम तात्कालिक उपन्न चयक्षम पंचवीथम स्मृतम इत्यादि गृह थे मधुकरम मधुकर भ्रमर जैसे पुष्प से थोड़ा, थोड़ा ला करके मधु बना देता है मधु मक्षी का ठीक इसी प्रकार सन्यासी एक घर से पूरा नहीं ला करके एक दो एक दो दो, दो एक रोटी दो रोटी पांच आदि बहुत ही एक दो रोटी डाली तो खा चलता है कहीं हे ऐसे लोग बहुत और रोटी लाकर दिखा देंगे जो मांगने गए थे उनके पास इतने रोटी ला कर तो उनमें से एक ले, ले लेंगे दो ले लेंगे ओवर लाकर कर दिखा देंगे तो दे रहे किसके ऊपर बाहर नहीं पड़ा भोजन बनाए घर में एक रोटी ले लिया तो कोई इसमें कमती नहीं हुई और यदि एक व्यक्ति जाकर दो चार दो व्यक्ति तीन व्यक्ति के भोजन बनाए अपने जाकर वहां एक व्यक्ति खा लिया तो उनको दो तीन के भोजन नहीं मिलेगा अगर एक रोटी ले लिया तो पता नहीं चलेगा इसी प्रकार है मधुकरी भिक्षाने की बहुत प्रशंसा की गई जितने व्रत है परिव्रता सा व्रत ये जितने जितने नियम भुझा है सबके हमेशा भिक्षा भोजन सिस्टम माना गया अन्य में अन्य व्रत आदि फलाहार दुग्ध आधार इत्यादि करने पर अंतरण शुद्धिकता है क्योंकि उसके लिए भार पड़ता है पहले बड़ा कठिन होता है बाद में तो प्रसिद्ध होने पर बहुत मिल जाता है पहले बड़े और ये भिक्षा अन्न पवित्र खा पवित्री जुगे गंगा जल भिक्षा ऐसे पवित्र कहा गया तो भिक्षा तो ने माधुकारी करने के लिए कहा असंकृत संकट संक्र प्राप्त हो प्राग प्रणित पहले बिना प्राप्त हो गया और तत्त काल उपन्नम इसके स्थान पर तात्लिकोपन्नम ऐसा पाठ भी है तत्काल तत्काल तत्काल में प्राप्त हो गया पांच अधिका है आविष्कुवन इदम् वाक्यम आह इत योजनीय प्राप्ति में प्राप्तिद्वार आविष्क आह अन्न प्राप्ति के द्वारों को प्रकट करते हुए भगवान ऐसा कहते यदचा <स्थित्थ> संतुष्टो संतुष्टो ष्ट द्वंद्वातीमत्सरा सद्धि न निब्यतेदाध्य यद्य चलाभ संतुष्ट ना संतुष्ट जो प्राप्त हो गया उसमें संतुष्ट है संतोष हो गया पर्याप्त बहुत हो गया द्वंद्वीत द्वंद्व से रही शीतोष्ण आदि द्वंद से विषन्न नहीं होता है शीत उष्ण तो स्वभाव तो हो गया चलता है उसके भी ज्यादा दुखी हो गया गर्म हो गया ठंडी होगी निंदा स्थिति में ये सब द्वंद से रहता मत्सर है अन्य में कुछ उत्कर्ष को सही नहीं कर पाना विमत्सर रही था किसके साथ भैरव बुद्धि नहीं सब प्रिय है इसलिए मत्सर रही था सिद्धो असिधो तो समे असिधि में समान है कुछ प्राप्त होने पर भी जैसे मिला उसमें समान है कृत्याप्ध है ऐसे जो सन्यासी कुछ कर्म करने पर भी कर्म में अकर्मा आदि दृष्टि करने से ज्ञानी बंधनों को प्राप्त करता नहीं है यद्यपि कर्मों बंधन का कारण है तथा तो ऐसे ज्ञानी बंधनों को प्राप्त नहीं करता है में यदूशा लाभ संतुष्ट अप्रार्थेतु तो पनौता तो लाभ यदूशा चलाव यद्यूशा चलाव करता बिना याचना की प्रार्थना की बिना जो प्राप्त हो गया यदि चलाओ ऐसे अपने आप जो मिलेगा उससे संतुष्ट संजात अलम प्रत्यय संजात अलम प्रत्यय अलम ऐसे प्रत्यय हो गया ज्ञान हो गया क्या बहुत हो गया जो मिलेगा बहुत जरूरत है ऐसे जो प्राप्त हो गया उसमें पर्याप्त तो खुश हो गया मिल गया द्वंद्वातीत द्वंद अतीत द्वन्द्वातीत द्वंद क्या शीतोष्ण निस्तुति से हन्यमा पीड़ित होकर के अभी हन्यम्यप्य हन्य अभिषण चित्त हन्यमाप्य चित चित नहीं होता है अभिषण चित्त ये ये द्वंदाती तो खा गया मत्सरो विगत मत्सरो विगत मत्सर ये मत्सर रहित अर्थात बार, निर्भर बुद्धि टीका में पर्व उत्कर्ष अमर्स पूर्विका स्वच्छ उत्कर्ष अभिभाषा विगत इसमार्त यदि वित्पत्ति में आश्रित्य विपक्ष उत्कर्ष देखने से सहय नहीं होगा अमरस असहता पढ़ में उत्कर्ष को सहय नहीं करके स्वच्छ उत्कर्ष अभिभाषा अपने उत्कर्ष हो अन्य कहीं उत्कर्ष देखा बड़ा कष्ट होगा उसमें तो कुछ न कुछ दोष निकालना कोई कु, जगह अपने उत्कर्ष हो यही मत्स इच्छा है जिससे रहित होगी सविमत् इसने उसका अर्थ क्या इस वित्पत्ति का आश्रय करके विवेक्षित अर्थ कहते निर्भय बुद्धि निर्भय बुद्धि वैरव बुद्धि रहित निर्भता वैरव बुद्धि यश वैरव बुद्धि कहे नहीं तो अन्य उत्कर्षों में प्रक नहीं होगा असहिंसनता नहीं संक्षेप तो दर्शिता मत विषय संक्षेप से जो अर्थ था उसको कहते हैं निर्भय बुद्धि समस्त समह का यद्यु लाभ से जो प्राप्त हुआ उसमें प्राप्त हो गया थी नहीं हुआ तो भी समान है यह एवं यति ये यति यत्न संया, करने वाले मुख्य के लिए शरीर स्थिति है तो लाभालभ हो समादि शरीर स्थिति है तो लाभ हो नहीं हो तो बराबर ही हर्ष विसादे भर तो मिल गया तो बहुत हर्ष न प्रवशित प्रियम प्राप्ति नजय प्राप्त हर्ष विसादर्जी तो बराबर है तो, तो जानता प्रावृत्त के अनुसार जो मिलता है अपने ठीक है उतने ही मिलेगा प्रावधिक किसका कुछ कोई हानि लाभ नहीं किसमें कुछ अधिकार कम नहीं सब बराबर है जितने खाने पर भी स्वास्थ्य जी ठीक है तो सुख्यो भी ठीक है और अच्छा खाद्य खाए पेट खराब हो गया तो एक साल का स्वास्थ्य पांच सात दिन स्वास्थ्य खराब में हो जाए जितने खाकर ठीक हो एक सप्ताह में बुखार हो गया उद्रामी हो गया एकदम जाता है और जैसे ठीक है सिक्योरिटी खाकर मस्त रहते कितने लोग खेतों को टीका बड़ा कुछ खा लेते हैं प्रसन्न रहते मस्त रहते तो इसके खिलाफ आरोध्यों के ऊपर निर्भर करके जो मिला सो ठीक है आपसे हमसे भी साथ मुख्य देय सामने और आना चाहिए हमारा लक्ष्य क्या है लक्ष्य को यदि कोई भूल जाए तो तो मूर्खता है अपने लक्ष्य केवल चलना चाहिए हम बताए मेरा लक्ष्य क्या है जीवन का उसके ओर चलना चाहिए और लक्ष्य भी कोई अलग लक्ष्य गलत लक्ष्य करता है और तो और बुद्धिनता है लक्ष्य यदि परमात्म प्राप्ति मनुष्य जीवन का है प्रवचन दूसरे को उत्पादित करने के लिए तो कहते मनुष्य जन्म मिला परमात्मा प्राप्ति के लिए भोग के लिए नहीं, नहीं।, <laughs> को नहीं चलते स्वयं चलते अलग तो फिर अपने आप अपने गला में अपने कुठार मारना दूसरे हानि है ये अन्नादे तीति है तो लाभ आला समान हर्ष विषाद रहित तो होकर के कर्मा जो अकर्मादिवशी कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देने वाला ज्ञानी यथा होता आत्मादर्शन निष्ठा यहां आत्मदर्शन निष्ठा से सर्वस्थित प्रयोजन हम सर्वस्थिति मात्रे जिसका प्रयोजन विखाटनाटना सर्वद होने पर भी वो समय नव किंचित कौम्य मानता है गुण गुणेश सदा संपरचा गुण गुण में सदा क्या पाठ है संपरिचय क्या परिसंश क्या हाँ ऐसे कई पाठ है परिसंश्यक्ष परिपश्यन ऐसा जानता हुआ निश्चय करता है गुना गुण से वर्तन यितिम था। सजे आत्मा नर्च तो अभावन आत्मा में कर्च तो ही नहीं गुणा इं। इंद्रियों से और विषय है So, गुणेश् विषय गुण नहीं वर्तंत ऐसा करके अपने कर्तृत्व तो कुछ नहीं विचाटना कर्म करोति वस्तु तो, तो स्वदृष्ट कुछ नहीं करता है लोक व्यवहार सामान्य दर्शन नौकिक आरोपित तो कर्तृत्व विचाटनादे कर्ता होती लोक व्यवहार सामने दर्शन से लोक उस आरोपित तो करते ये विचाटनादिकता है ऐसा विचाटना आरोपित कर्म करता है वास्तवकर्ता तो कर नहीं स्वानुभाव शास्त्र प्रमाणादि जनता न अकर्ता बीच में भिख्यात नद चेष्टा सौप्यकर्तवादि अनुसंधान वे विद ये पोष्ठ मीकर नहीं बैठे भिख्यात नाद कर्मनी कर्ता होती अपना अनुभव से क्या शास्त्र प्रमाण जनते न शास्त्र प्रमाण जनित अपना अनुभव उसे देखता है की मैं अकर्ता हूँ सव पराध्या कर्तृत्व तो शर्य स्थिति मात्र प्रयोजन उसमें कर्तृत्व पर केवल प्रयोजन जिसका ऐसा जो विचना कर्म करके भी न निब्य थे बंधन को प्राप्त नहीं करता है क्योंकि बंधन कर्म न सहेतुक से ज्ञान उक्ता इति उत्ता अनुवाद बंधक है तो कर्म तो है सहेतुकान अज्ञान अज्ञान के साथ कर्म दग्ध हो गया किसके द्वारा ज्ञान ज्ञान रूप के द्वारा इति अनुवाद है वैसे कहा गया था उसका अनुवाद ठीक है तथा तो प्रकृति से यते कर्तृतम प्रतिभा भिक्षा टन तो करते हैं दिखता है तब भावे यदि भिक्षाटन नहीं करे तो फिर सर्वस्थिति कैसे होगी विचार दे करतुत्व तो दिखता है नहीं होगा तब तो भिक्षाटना नहीं करेंगे भावे तद अभाविक भावे अभाविक विचार जभावे ना ये जीवनाद जीवन नहीं देगा, क्या है जीवन भाव प्रसंग लोक दृष्टि से करता है लोक व्यवहार सामान्य सामदर्शन आरपित करते थे लौकिक अविवेकिहारना च मनोभजनालक्षण सामान्य दर्शना के भी सामान्य अभिवेकी के साथ सम, समान दिखता है व्यवहार व्यवहार क्या है स्नान आचमन भोजनादि रूप व्यवहार स्नान करता है आचमन करता है भोजन करता है पानी पीता है नहीं तो अज्ञानी जैसे खाता है पानी पीता है स्नान करता है वैसे ही करता है बराबर तो विदुष्यपी विदुष विदुष्य सामान्य विदुष्य अपनी विदुष्य सामान्य न दर्शनार्थ लौकिक अभिवेकी के साथ सामान्य दिखता है भक्ति भक्ति तदनुसारे भक्ति पाठे अध्यात लौकिकेरअ्यात भक्तृपाठाक कर्तृत्व तो भागवाद कर्तृत्व तो भजती भाग। थे लोक के द्वारा आरोपित कर्तृत्व वाला है विद्वानों की लोकदृष्ट विचाटनादो कर्तृत्व अनुभवती लोक दृष्टि से विचारनादि में कर्तृत्व तो अनुभव करता है तो वास्तव नहीं और की दृष्टि से कर्तृत्व तो को विचाटन कर्तृत्व तो को प्राप्त तो करता है कथम तरह से अकर्तृत्व यदि विचाटनादि कर्तृत्व हो गया तो अकर्ता कैसे होगा ऐसा उन्हें करते स्व लोकदृष्टिया कर्तते सह अनुभव नहीं तो अपना अनुभव कैसे होगा शास्त्र प्रमाण शास्त्र प्रमाण आदि से साक्षात्कार होता है अपना साक्षात्कार हुआ आचार्य उपदेश उससे उत्पन्न होता है ज्ञान तो दिखता है हम अकर्ता है यदिछा इत्यादि पाद त्र व्याख्या निबद्यति चतुर्थ पदी उसकी व्याख्या करते परतृत पितम, पराद्ध्यार पितम। पराद्ध्यार पितम, नहीं, यस्य नहीं यस्य किसका है कर्म के साथ कर्मणा ध्यात्यारित कर्त कर्म्याध्यात पराध्यात सदस्थित प्रयोजन विच्छाटना जो सर्वे स्थिति मात्र है जिसका प्रयोजन विच्छाटनादि कर्म जिसमें कर्तृत्व तो अन्य लोग आरोपित तो करते ज्ञानी में ऐसे कर्म कृत्या करने पर ही निबंधन को प्राप्त नहीं करता है प्रातिभाषिक कर्मणा विदुष बद्धत्व भावे भी कर्मांतरण निवर्तत्म हो सदी पूर्व पिछले कहता है विच्छाटनादित हो गया पराध्या कर्तृत्व से प्रतिभाषिक ज्ञानी में नहीं है तो विदुषण बद्धत्व तो नहीं हो कि तो अन्य कर्म से बद्ध हो जाएगा इस शंका को क्या कहते बंध कृत्याते बंध है तो कर्म सर्व नष्ट हो गया अन्य कर्म ही नहीं ज्ञानाधि दौधत्व तो आदित्य एवं शारीरम केवलम इत्यादि अयम अनुवाद शारीरम केवलम कर्म करो ना अपने सीखे के कर्म तो करते कर तो बंधन को पाप को प्राप्त नहीं करता ये पहले कहा था उसका यह है इसलिए कहा ज्ञाज्ञा दग्धता उक्ता अनुवाद जो पहले कहा था उसका अनुवाद है कर्मनो कर्म मुक्तिया सह अविरोधापूचना शाह न निबद्य अथोक्त कर्म मुक्त मुक्त पाठ्य मुक्त सह अविरोध मुक्ति के साथ कोई विरोध नहीं ज्ञान हो गया ऐसे आभाष कर्म है वस्तु तो कर्म नहीं उसके साथ कोई विरोध नहीं ऐसे करने पर ही बंधन को प्राप्त नहीं करता मुक्ति को प्राप्त करता है इसलो को बोला गत संघ से इत्यादि श्लोक से व्यवहित संबंध वक्तुम वृत्तम आगे आने वाले श्लोक का संबंध व्यवहित के साथ तो पूर्व के साथे इसको कथन करने के लिए पहले कहते जो अचित वृत्तम त्यक्ता कर्म फलासंगम इत्याने श्लोक है न ये बीसवा श्लोक है अभी तेईस है उसके साथ इसका संबंध यह प्रारब्ध कर्म सन कर्म ये न कर्म कर्म किन्तु बीच में यदि निष्क्रिय ब्रह्मात्म दर्शन सम्पन्न स निष्क्रिय रूप से ब्रह्म कदम अहमअस्मी आत्मज्ञान ऐसे संपयुक्त तो तो हो गया तदा तस्य आत्मन कर्तृ कर्म प्रयोजन अभावर्शन कर्ता कर्म के प्रयोजन अभाव देखता कोई प्रयोजन नहीं तो प्रयोजन नहीं तो कर्म परिचायक प्राप्त तो हुआ कर्म पर कृतच निमित्ता तद सम्य लोक संग्रह आदि के लिए शिष्ट निंदा निवारण करने के लिए ये परि त्याग नहीं कर पाए तब पूर्व तस्मिन कर्मणि अभी प्रवृत्व कर्म ने अभी प्रवृत्व नहीं वो किंचित कर सका कर्म में ऐसे पूर्व जैसे प्रभुत्व होता है फिर भी स्वदृष्टिया कुछ नहीं करता है इस सर्माभाव प्रदर्शित ज्ञानी के लिए कर्माव कहा गया टीका में अने श्लोके न आगे जो गत संघर्या विश्व का आने वाले तेईस उसका संबंध विश्व के साथ नहीं वो किंचित करमाभाव प्रदर्शित उसके दिखाया कश्य कर्माभाव प्रदर्शन इतिहास जो प्रार्ध कर्मा होकर ब्रह्म ज्ञान जिसको हो गया प्रारध्ध कर्मासन ये अवतिष्ठ जो रहता है कस्य कर्माभाव जो कर्म क्या ज्ञान हो गया तो उसका कर्म है नहीं तो प्रदर्शित विरोध से आप कर्म किया है अफि कर्माभाव कैसे होगा कहते अवस्था विशेष पहले कर्म आरम्भ किया ज्ञान हो गया उसके बाद उसका कर्म ही नहीं कर्म करता है वो नहीं। तो है का कर्म नहीं है में एवं यदा निष्क्रिय आत्म निष्क्रियात्म ब्रह्मत्मा दर्शन हो जाए तब उसका कर्माभाव न्ञानवत क्रियाकार फलाभाव दर्शन कर्म परित्याग्ञ्याग कर्माभाव वचन अप्राप्त प्रतिशत जिसको ज्ञान हो गया और क्रिया कार्य का फल का कुछ भेद नहीं देखेगा कोई राय नहीं एक अद्वित आत्मा सिम भ्रम क्रिया आगादी, क्रिया कार्य करता मैं हूँ देवता जी संप्रदाय फल स्वर्गा ये सब कुछ नहीं एक अद्वित आत्मा साछ नहीं, नहीं सबका अभाव देखता है ज्ञानी तो सब यदि कुछ है नहीं तो कर्म क्यों करेगा कर्म तो कर्म परित्याग परित्याग से ढक तो वह अवस्य भी था कर्म परित्रयाग धुबे अवश्य भावी तो कर्माभाव वचनम तो कर्म तो प्राप्त ही नहीं उसमें ज्ञान जिसको तो तो हो गया तो और कुछ अतिरिक्त भेद दर्शन ही नहीं तो कर्म नहीं करेगा तो कर्माभाव वचनम अप्राप्त प्रतिशत कर्म की प्राप्ति हो तो उसका अभाव गथन करना और प्राप्ति ही नहीं तो अप्राप्त प्रतिशत हो जाएगा ऐसा संकल से कहते आत्मन कर्म करते प्रयोजन अभाव दर्शन कर्म परिचया प्राप्त होने पर भी यदि नहीं कर पाए तभी व कल्प नहीं लोक संग्रह प्रागे उक्तम ये कुतश्चित निमित्ता एक निमित्त क्या है लोक संग्रह आदि से ये पहला आया। अविद्या इति लोकसंग्रह आदेश शिष्ट निंदाला अविद्यावस्थाया पूर्ववती उतम अविद्यावस्था अगे पूर्ववत्त तस्ण अभी पूर्ववर् क्या है उसका तो अविद्या अर्थ अविद्यावस्था इव इति अविद्या अवस्था इवेति वे व कार्य में अविध्यावस्थाएम इव इति पूर्व कहा का अविद्या अवस्था में जैसे कर्म करता था अभी ऐसे कर्म करता है फिर भी वो कुछ नहीं करता है एवं वृत्तम अनुद्य उत्तर श्लोकम अवतार ऐसे अवतीत का अनुवाद करके आगे एक श्लोक का अनुवाद करते यम कर्म भाव दर्शित जिसे ज्ञान के लिए कर्मा कहा गया ते आगे श्लोक है गत संगावस्थित चेतस यज्ञ कर्म प्रविलीयते घाशक्ति सहस नष्टि मुक्त विमुक्त ज्ञाव चेतस ज्ञान अवस्थित चेतकम ज्ञान रहे यज्ञा कर्म आचरत यज्ञ के लिए कर्म करते हुए समग्रम कब लेते सब कुछ लीन हो जाता है समाप्त हो जाता है यज्ञ संपादन करता है ज्ञान के साथ समग्रम कर्म फल सब लीन हो जाता है मुक्त हो जाता है कोई कर्म फल नहीं देता है टीका नुक्त भगवत प्रीतर्थम कर्मानुष्ठान उपलब्धा तथा तो बंधारम्भ संभावित ऐसे ज्ञानी होने पर भी विद्यावत ज्ञानी मुक्त है भगवत प्रीति के लिए कर्म करता है भगवत प्रीतिथम कर्मानुष्ठान दिखता है उसे बंद हो जाएगा इसलिए कहते यज्ञ आचरित कर्म समग्र लीन हो जाए। भाष्य में गर्ष से कहा था सर्वत्व निवृत्त आ सकते है अवग्रह का सर्वत्व निवृत्त आ आसक्ति नष्ट होगी मुक्त दर्मा दर्मा दी पर धर्मा धर्मा न निवृत चेतस ज्ञाने ज्ञान हो गया निर्वृत्थ यज्ञ संपादन किले आचरता करता कर्म समय सग्रेण सही सम्र कर्म फर्त है कर्म फल अग्र कर्म की बाधन नगर यदि समग्रम कर्म तत् अतः फल के साथ समाप्त हो जाता है अतः कर्म फल भी नहीं मिलता भाष्य है भाष्य निवृत्त धर्म बंधन से धर्म आदिशब रागदेशादी संग्रह रागदेशादी नष्ट हो गया ज्ञानिकुत्पत् प्रतिपर्तव्य निवृत धर्मा धर्म आदि बंधन धर्मा धर्म बंधन कैसे होगा बद्ध आने लीजिए बंधन है बंधन का साधन है तब से मतलब धर्मा धर्म आदि में बंधन तो कैसे आएगा करण बंधन का साधन है बद्धता आने लीजिए बंधन धर्मधर्म से बंधन प्राप्त होता है यज्ञा चरित कर्म यज्ञ निवृत अर्थम यज्ञ यज्ञ क्या है यज्ञ वही विष्णु भगवान को यज्ञ शब्द से कहा है तो यज्ञ से भगवतो भगवत विष्णु नारायण से प्रीति सम्पत्ति ये यज्ञ यज्ञ शब्दित्व भगवत भगव भगवत विष्णु भगवान है विष्णु नारायण कुछ प्रीति के लिए के जो कर्म है वो है यज्ञ तो ज्ञानी भी ज्ञान होने के बाद भी लोक संग्रह के लिए शिष्ट निंदा के लिए परमात्मा प्रीति के लिए कर्म कर सकता है स्विष्टा कर्म अज्ञानी के दृष्टि है वो कर्म स्थल से होने पर भी उसे बंधन को प्राप्त नहीं करता है इसलिए कोई शारीरिक इस कर्म को कुछ शारीरिक हो मानस हो कुछ करता है कोई इतने से अज्ञानी ऐसा निश्चय करना ऐसा नहीं भानती कर्तव्य बुद्ध नहीं होने पर भी ऐसे करता है कर सकता है करते हैं परम्परा ऐसे शिष्टाचार तो भगवान से प्रति सम्पत्ति मित्र यावत तो ज्ञान व्ञान से प्रतिबंध कर्म परिसंकित परिहित ज्ञानी जो चाहता है ज्ञान का प्रतिबंध कर्म ये शंका भी थी इसका परिहार करते कर्म न हो जाता है इसे जो परमात्मा प्रीति कर्म करता है वो फल के साथ हो जाता है समग्रम समग्र नीति अंगीकृत वैश्वि समग्रम प्रवृत्ति समग्र न सह प्रवी अग्रण क्या है सह अग्रण अग्रण कर्म फल कर्म फल भी नहीं मिलता है बोला ज्ञान होने के बाद कर्म करता हुआ भी वो कर्म फल नहीं देता है वो कर्म भी अकर्म हो गया कर्म से बंधन को प्राप्त नहीं करता है शरीर से कर्म होने पर भी वो कर्म नहीं है ये कहा गया अभी शंका करते नाभूत क्षय कर्म कल्प कोटि सतीकोटि कल्प होने पर भी कर्म जो किया है अभुक्त न क्षति भोग नहीं होगा तो कर्म फल के नहीं देगा इस संकते पुनः कारण क्रिया मन कर्म स्वक्य आरम्भ अकुर्वत सम प्रबलियत क्या गया क्रियामानं कर्म किस कारण से अपने कार्य स्वर्ग आदि फल सुख दुख नहीं दे करके समग्र फल के साथ कर्म लीन हो जाता है ऐसे क्यों कहते टीका में समस्तस्य क्रिया कारक फलात्मक से द्वैत से ब्रह्म मातृ तो तत्व ज्ञानी के लिए सम्पूर्ण क्रिया कारक फलात्मक द्वैत प्रपंच क्रिया यागा क्रिया कृषि आदि क्रिया आदि लौकिक है कार्य के कर्ता कर्णि देवता संप्रदान फल है स्वर्ग आदि कशुपुत्र आदि जितने द्वे सब ब्रह्म मातृ न सब ब्रह्म ही क्योंकि की अध्यस्थिक अधिष्ठान सत्ता से नहीं होती जो रजु सर्प है सर्प नहीं किन्तु रजू है सर्वम खलुद्रह्म में सब कुछ वस्तुत सब कुछ नहीं है कि ब्रह्म ही है तो द्वैत से ब्रह्म मातृत्व है ना सब कुछ ब्रह्म मत है ब्रह्म से भी न कुछ नहीं इसलिए क्या होगा सर्व खाली एकदम ब्रह्म में बाध करके ब्रह्म का बोधन होता है नहीं कि सर्व अनेक है तो ब्रह्म भी अनेक है सर्व ब्रह्म का जो, जो जैसे दिखता है वैसे ही ब्रह्म ऐसा नहीं सर्वम ये तस्ती किन्तु ब्रह्म ही बस सर्व ब्रह्म का तो सर्व जो दिखता है सब तो मिथ्या कल्पित है एक अधिष्ठान ब्रह्म सत्य ही तो ऐसा तो कल से क्या हुआ सर्व का बाध हो करके ब्रह्म का बोधित होता है ज्ञापन होता है इसको कहते बाघ समाधिकरण बाधायाम समाधिकरण सर्व ब्रह्म तो कहते सर्व का बाध करके ब्रह्म का ज्ञान करना। ये बाघ समाधिकरण बाध किस का करना नाम रूप का नाम रूप जन का बाध कर देने से सब कुछ ब्रह्म है तो देव ब्रह्म मात्र बाधित तो द्वेत तो बाधित तो हो गया सब ब्रह्म नाम रूप बाधित हो गया ब्रह्म विदो सच ब्रह्म मात्र कर्म प्रविते सर्व ब्रह्मज्ञानी हो इसे कहा इति युक्तम सर्व क्रिया कारक हेतुतर श्लोकमता के दिशे सर्व्रियाकलजा द्र सब क्रिया कारक फलवर्ग जितने कुछ द्वित प्रपंच ज्ञानी के लिए ब्रह्म एवं न तो ब्रह्म भिन्न ब्रह्म शत्र कुछ भी नहीं सब का बात हो जाएगा एक अद्वितय ब्रह्म अहम अस्मी उससे भिन्न सब मिथ्या है ऐसा निश्चय होता है इसमें एक हेतु रूप से आगे क्या श्लोक अवतरण करते ब्रह्मा ब्रह्मी ब्रप्वी ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म तेन ग्रेन नमः सर्म नमः ब्रह्म कर्म स सब कुछ ब्रह्म है ब्रह्म अर्पणम अर्पित अन्य अर्पणम अर्पण का जो साधन है वो सब ब्रह्म ही है अब ब्रह्म हवि, जो हवन अर्पण किया जाता है हवी कृत चारु पूरा शादी अभी ब्रह्म ही है अब ब्रह्मा अग्नि ब्रह्म रूप अग्नि में ही अग्नि भी ब्रह्म है ब्रह्मना हवन करने ब्रह्म है ब्रह्मणा उत्तम हवन किया जाता है कर्ता भी ब्रह्म है तेन ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्म कर्म ब्रह्म कर्म उम ब्रह्म कर्म समाधि तेन तेन ब्रह्मकर्म समाधिना ब्रह्म ही गं ब्रह्म कर्म ब्रह्म कर्म कर्म ही ब्रह्म ब्रह्मकर्मी स ब्रह्मकर्म सी तेन ब्रह्मकर्म सधि न ब्रह्म गातव्य ब्रह्म सब कुछ ब्रह्म है अर्पण का साधन करण भी जो अर्पण किया जाता है वह भी जिसमें अग्नि में डालते प्रक्षेप करते वो भी ब्रह्म है हवरण करने वाला भी ब्रह्म है और ब्रह्म कर्म में समाधि करने पर न ब्रह्म है भगवंत जो प्राप्त करेगा वो ब्रह्म को प्राप्त करेगा ज्ञान के लिए सब कुछ ब्रह्म है ओ...